श्री रामकृष्ण वचनामृत परिशिष्ट परिच्छेद एक अट्ठारह सौ पचासी श्री रामकृष्ण देव कहा करते थे अद्वैत ज्ञान को आंचल में बांधकर जो इच्छा हो करो स्वामी विवेकानंद अद्वैत ज्ञान को आंचल में बांधकर कर्म क्षेत्र में उतर पड़े थे सन्यासी को फिर ध, घर धन परिवार आत्मीय स्वजन स्वदेश विदेश से क्या प्रयोजन याज्ञवल्क ने से कहा था ईश्वर को न जानने पर इन सब धन विद्याओं से क्या होगा हे मैत्री पहले उन्हें जानो बाद में दूसरी बात स्वामी जी ने दुनिया को यही सिखाया उन्होंने कहा हे पृथ्वी भर के निवासियों पहले विषय का त्याग कर निर्जन में भगवान की आराधना करो उसके बाद जो चाहो करो किसी में दोष नहीं चाहे स्वदेश की सेवा करो या परिवार का पालन करो किसी से दोष न होगा क्योंकि तुम उस समय समझोगे कि सर्वतों में वे ही विद्यमान है उनको छोड़ और कुछ भी नहीं है परिवार स्वदेश उनसे अलग नहीं है भगवान के साक्षात्कार करने के बाद देखोगे वे ही सर्वत्र विद्यमान है। वशिष्ठ ने श्री रामचंद्र जी से कहा था राम तुम संसार को छोड़ना चाहते हो आओ मेरे साथ विचार करो यदि ईश्वर इस संसार से अलग हो तो इसे त्याग देना श्री रामचंद्र ने आत्मा का साक्षात्कार किया था इसीलिए चुप रह गए श्री रामकृष्ण देव कहा करते थे छुरे को चलाना सीखकर हाथ में छुरा लो स्वामी विवेकानंद ने दिखा दिया कि वास्तविक कर्मयोगी किसे कहते हैं स्वामी जी जानते थे कि देश के दुखियों की धन द्वारा सहायता करने से बढ़कर अनेक अन्य महान कार्य हैं ईश्वर का, है। का ज्ञान प्राप्त करा देना मुख्य कार्य है उसके बाद विद्यादान उसके बाद जीवनदान उसके बाद अन्न वस्त्रदान संसार दुखपूर्ण है इस दुख को तुम कितने दिनों के लिए मिटाओगे श्री रामकृष्ण देव ने कृष्णदास पाल से पूछा था अच्छा जीवन का उद्देश्य क्या है कृष्णदास ने कहा था मेरी राय में दुनिया का उपकार करना जगत के दुख को दूर करना श्री रामकृष्ण खेत के साथ बोले थे तुम्हारी ऐसी विधवा पुत्र जैसी बुद्धि क्यों जगत के दुखों का नाश तुम करोगे क्या जगत इतना साहि है बरसात में गंगा जी में केकड़े होते हैं जानते हो इसी प्रकार असंख्य जगत है इस विश्व जगत के जो अधिपति हैं वे सभी की खबर ले रहे हैं उन्हें पहले जानना यही जीवन का उद्देश्य है उसके बाद चाहे जो करना स्वामी जी ने भी एक स्थान में कहा है केवल आध्यात्मिक ज्ञान ही ऐसा है जो हमारे दुखों को सदा के लिए नष्ट कर सकता है अन्य किसी प्रकार के ज्ञान से तो हमारी आवश्यकताओं की पूर्ति केवल अल्प समय के लिए ही होती है जो मनुष्य आध्यात्मिक ज्ञान देता है वही मानव समाज का सबसे बड़ा हितैषी है आध्यात्मिक सहायता के बाद मानसिक सहायता का स्थान आता है ज्ञान का दान देना भोजन तथा वस्त्र के दान से कहीं श्रेष्ठ है इसके बाद है जीवन दान और चौथा है अन्नदान कर्मयोग से उद्धृत ईश्वर का दर्शन ही जीवन का उद्देश्य है और इस देश की यही एक विशेषता है पहले यह और उसके बाद दूसरी बातें पहले से ही राजनीति की बातें करने से न चलेगा पहले एकचित होकर भगवान का ध्यान चिंतन करो हृदय के बीच में उनके अनुपम रूप का दर्शन करो उन्हें प्राप्त करने के बाद तब स्वदेश का कल्याण कर सकोगे क्योंकि उस समय तुम्हारा मन अनासक्त होगा मेरा देश कहकर सेवा नहीं सर्वभूतों में ईश्वर है यह कहकर उनकी सेवा कर सकोगे उस समय स्वदेश विदेश की भेदबुद्धि नहीं रहेगी उस समय ठीक समझा जा सकेगा कि देव का कल्याण किससे होता है श्री रामकृष्ण देव कहा करते थे जो लोग दाव खेलते हैं वे खेल की चाल ठीक ठीक समझ नहीं सकते जो लोग खेल से अलग रहकर पास बैठे बैठे खेल देखते रहते हैं वे दूर से अच्छी चाल देख सकते हैं कारण देखने वाला खेल में आसक्त नहीं है एकांत में बहुत दिनों तक साधन करके राग द्वेश से मुक्त उदासीन अनाशक्त जीवन मुक्त महापुरुष ने जो कुछ उपलब्धि की है उसके सामने उन्हें और कुछ भी अच्छा नहीं लगता यम लब्धुआ चापरम लाभम मन्यते नधिकम ततः यस्मिन स्थितो न दुखे न गुरुणापी विचाल्यते गीता हिंदुओं की राजनीति समाजनीति ये सभी धर्मशास्त्र हैं मनो याज्ञवल्क पराशर आदि महापुरुष इन सब धर्मशास्त्रों की प्रणेता है उन्हें किसी भी चीज की आवश्यकता नहीं थी फिर भी भगवान का निर्देश पाकर गृहस्थों के लिए उन्होंने शास्त्रों की रचना की है वे उदासीन रहकर दाव खेल की चाल बता दे रहे हैं इसीलिए देश काल पात्र की दृष्टि से उनकी बातों में एक भी भूल होने की संभावना नहीं है स्वामी विवेकानंद भी कर्मयोगी हैं उन्होंने अनासक्त होकर परोपकार व्रत रूपी जीव सेवा रूपी कर्म किया है इसीलिए कर्मियों के संबंध में उनका इतना मूल्य है उन्होंने अनासक्त होकर इस देश का कल्याण किया है जिस प्रकार प्राचीन काल के महापुरुषगण देव के मंगल के लिए सदैव प्रयत्नशील रहे हैं इस निष्काम धर्म के पालन के लिए हम भी उनके चरण चिन्हों का अनुसरण कर सकें तो कितना अच्छा हो परंतु यह बात है बहुत कठिन पहले भगवान को प्राप्त करना होगा इसके लिए स्वामी विवेकानंद जी की तरह त्याग और तपस्या करनी होगी तब यह अधिकार प्राप्त हो सकता है धन्य हो तुम त्यागी वीर महापुरुष तुमने वास्तव में गुरुदेव के चरण चिन्हों का अनुसरण किया है गुरुदेव का महामंत्र पहले ईश्वर प्राप्ति उसके बाद दूसरी बात तुम्ही साधित किया है ही, तुम्ही समझा था ईश्वर छोड़ने पर यह संसार यथार्थ में स्वप्न की तरह है गोरख धंधा है इसलिए सब कुछ छोड़कर तुमने पहले ईश्वर प्राप्ति की साधना की थी जब तुमने देखा सर्व वस्तुओं के प्राण वेशी हैं जब तुमने देखा उनके अतिरिक्त और कुछ भी नहीं है तब फिर संसार में तुमने मन लगाया तब हे महायोगिन सर्वभूतों में स्थित उसी हरि की सेवा के लिए तुम फिर कर्म क्षेत्र में उतर आए उस समय सभी तुम्हारे गंभीर असीम प्रेम के अधिकारी बने हिंदू मुसलमान ईसाई विदेशी स्वदेशवासी धनी निर्धन नर नारी सभी को तुमने प्रेमालिंगन दान किया है तुमने नारद जनक आदि की तरह लोक शिक्षा के लिए कर्म किया है